शिवानंद स्मृति संग्रह महामना शिवानंद जी की स्मृति स्वामी ध्रुवात्मानंद शिवस्वरूप पूज्यपाद महापुरुष महाराज की स्मृति कथा अंतर से बाहर प्रकट करने की इच्छा कभी मेरे मन में आई ही नहीं थी उनकी जो स्मृति कथा मेरे मन के अंतस्थल में अंकित हुई है उसका मूल्य मेरे पास बहुत अधिक है वह अत्यंत आदर की वस्तु है अमूल्य रत्न के समान है मैं कलकत्ते में छात्रावस्था में रह रहा था कॉलेज में एक घंटा हाजिरी देनी पड़ती थी इस समय मेरे मन में बैरूर मठ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी इसी उद्देश्य से परिचय सूत्र ग्रथित करने के लिए मैं कभी उद्बोधन कार्यालय में कभी मार्टन स्कूल के चार मंजिल की छत पर मास्टर महाशय के पास और कभी कॉर्पोरेशन स्ट्रीट के आश्रम में श्रद्धेय अनादि महाराज के गीता क्लास में जाने लगा इसी तरह परिचय सूत्र पकड़कर एक दिन मैं देवघर विद्यापीठ जा पहुंचा पहले मठ में जाते समय ऐसा लगता था मानो पृथ्वी लोग छोड़कर किसी दिव्य धाम में जा पहुँचा हूँ और वहाँ के निवासी सभी देवोपम और अति अपने जन हैं नाव से गंगा पार होकर मैं बेलोर मठ जा रहा था गंगा की लहरों के साथ साथ मेरे मन में भी अपूर्व आनंद की लहरें उठने लगी नाव से उतरकर कुछ दूर तक पैदल चलकर मैं मठ में प्रविष्ट हुआ कुछ समय के अनंतर उस शिवधाम में शिवतुल्य आनंद में सभी के वर्णी सन्यासी जिनके दर्शन के से सिर अपने आप झुक जाता है वैसे ही एक में मूर्ति का दर्शन मिला वह में दर्शन महापुरुषी मेरी जीवन नौका के कर्णधार थे देवघर विद्यापीठ उस समय भी किराए के मकान में था उसी के साथ लगा हुआ बहुत दूर तक खुला मैदान था उस विशाल प्रांतर में ही देवघर विद्यापीठ स्थापित हुआ देखते देखते वहाँ दो नए भवन तैयार होते आए एक संपूर्णतया दूसरा उस समय भी असंपूर्ण अवस्था में था इसी अवस्था में बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के समय नए भवन में गृह प्रवेश का आयोजन चल रहा था उस गृह प्रवेश में द्वार उद्घाटन परम पूजनीय महापुरुष महाराज के हाथों होना निश्चित हुआ वे अपने दल बल के साथ बेलूर मठ से आ गए साथ में आए मठ के विशिष्ट सन्यासी और सेवकगण इसके अतिरिक्त अन्यन्या आश्रमों के अनेक सन्यासी और ब्रह्मचारी भी आ गए इससे देवघर विद्यापीठ में ही बेलूर मटका का उत्सवानंद चल रहा था उस समय हम सब उत्सव के आयोजन में व्यस्त थे किंतु अनेक कामों के भीतर मन में यही चिंता प्रबल थी कि कब जाकर महापुरुष महाराज के चरणों के पास बैठूंगा? मन छटपटाने लगा न मालूम कैसा एक अपूर्व आकर्षण अनुभूत हो रहा था उनके पास जाने पर मन में अपूर्व आनंद मिलता था शरीर में नई शक्ति का उन्मेष होता तथा पवित्रता का प्रवाह चलता था ऐसा लगता था मानो सुबृह वृक्ष की सुशीतल छाया में बैठने से ग्रीष्म के प्रचंड मार्तंड के ताप से शरीर का दाह शांत हो गया विशाल हृदय के निर्मल सलीन में अवगाहन करके शरीर मन स्निग्ध हो गए मन में ऐसा भाव उठता था मानो पृथ्वी की धूल कीचड़ से ऊपर उठ स्वर्गीय शांति राज्य का स्पर्श मिल गया गृह प्रवेश के दिन दियेताम भुज्यताम की ध्वनि से उत्सव प्रांगण आमोदित हो रहा था परोसने के काम में मैं चारों ओर दौड़ धूप कर रहा था इस ओर भी महापुरुष महाराज की दृष्टि पड़ रही थी उससे मेरे हृदय का आनंद और उत्साह बढ़ने लगा बसंत पंचमी के समय बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन के लिए दल के दल यात्री आने लगे। बाबा बम बाबा बम ध्वनि से आकाश गूंजने लगा यात्री लोगों की आनंद ध्वनि से महापुरुष महाराज आनंदित हो रहे थे कभी वे यात्रियों को देख रहे थे कभी आसपास के गांव के बच्चों के साथ उन्हीं जैसे बातें करते हंसते और आनंद मनाते थे विद्यापीठ के मैदान में टहलते हुए एक दिन एकाएक हमारे सामने खड़े होकर उन्होंने कहा मैं देखता हूं, प्रत्यक्ष देखता हूं। यहां अधूर भविष्य में एक विराट संस्था बनेगी वे भविष्य दृष्टा थे उन्हीं के आशीर्वाद से उस विद्यापीठ का आयतन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है आरंभ का अस्पष्ट अंकुर आज महावृक्ष रूप में परिणित हुआ है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी वही आज फल फूल से लदा पूर्ण विशाल बाग महल के समान छात्र निवास स्कूल भवन उपासना गृह अतिथि निवास आदि लेकर वास्तव में रोपायित हो उठा है उस महान वृक्ष की शाखा प्रशाखाएँ क्रमशः फैलती जा रही है देवघर में आकर महापुरुष महाराज का शरीर पहले अस्वस्थ हो गया दमा रोग के भारी दौरे के कारण वे बहुत कष्ट पा रहे थे बात करने में भी कष्ट हो रहा था उस अवस्था में प्रातः काल प्रणाम करने के लिए गया तो सुनाई पड़ा कि उपस्थित साधुओं से उन्होंने कहा है बाबा के राज्य में आकर एक नई अनुभूति हुई देखा कि मैं अलग और शरीर अलग है यह बात उन्होंने कई व्यक्तियों से कही है वे ऐसे ढंग से कहते थे सुनकर स्पष्ट प्रतीत होता था मानो अपने बाहरी आवरण शरीर से पूर्णतया पृथक होकर सचेतानंद समुद्र में डूबते जा रहे हैं शरीर बोध अब नहीं है शरीर से संपूर्णतया स्वतंत्र हैं विद्यापीठ में छुट्टी के समय मठ में जाने पर महापुरुष महाराज के श्री चरण दर्शन का मौका मिलता था उनकी उपस्थिति में मठ आनंदोल्लास्य में रहता था सभी आनंद से भरपूर थे भोर होते ही उन्हें प्रणाम और दर्शन कर जो आनंद मिलता था उसे भाषा में प्रकट नहीं किया जा सकता वे बहुत ही भजन प्रिय थे संध्या के आरती के अनंतर किसी विशेष दिन विजिटर्स रूम में भजन हो रहा था वहां जाकर जब वे बैठते तो भजन गाने वालों का उत्साह कई गुना बढ़ जाता था और भजन के समय उनका भाव विभोर चित्र दूसरे ही ढंग से दिखाई पड़ता था मानो किसी अतल समुद्र में वे डूबते जा रहे हैं फिर ऊपर चढ़कर अपने कमरे में बरामदे में खड़े खड़े जब कुत्तों को बिस्कुट और अन्य खाना देते हुए प्यार करते थे तब दूसरा ही चित्र था उनके सामने समस्त जीव जंतु समान रूप से प्यार के पात्र थे उनके निर्देश से रात को शिव बलि दी जाती थी काली माता के साथी सियारों के लिए निर्दिष्ट खाद्य बाहर रख दिया जाता था उस बलि को खाने के लिए मध्य में शिवाओं अर्थात सियारों के आनंद पूर्ण के शब्द से उनके भीतर अपार आनंद का उद्देख होता था मठ की गायों की पीठ पर हाथ फेरते हुए वे, वे उन्हें प्यार करते थे उत्सव के समय वे बाहर आकर मठ के आंगन में घूम फिरकर चर नहीं सकती थी अतः उस समय वे उनकी खोज खबर लेते थे सभी के ऊपर उनका अपार स्नेह देखकर दंग रह जाना पड़ता था फिर लाठी हाथ में लिए जब वे मठ के आंगन में टहलते टहलने निकलते थे तब वह एक अन्य ही चित्र था ऐसा लगता था मानो पशुराज सिंह कदम कदम पर सबको अभय देते हुए अग्रसर होते जा रहे हैं विशेष उत्सव के समय मठ भवन के चारों ओर घूम फिरकर सबकी खोज खबर लेते थे एक बार श्री ठाकुर के उत्सव के समय पूर्व पूर्व रात्रि को पूर्ण उद्यम से उत्सव का आयोजन चल रहा था एकाएक आकाश में घनघटा छा गई सभी को डर हुआ कि सारा आयोजन कहीं मिट्टी में न मिल जाए महापुरुष महाराज थोड़ी देर आकाश की ओर देखते हुए श्री ठाकुर के से प्रार्थना करने लगे कि बादल छट जाए उससे निर्विघ्न संपन्न हो सब लोग आनंद मना सके थोड़ा दिन चढ़ते ही दिखाई पड़ा कि घोर घनघटा छट गई है आकाश साफ हो गया है उस समय सभी का मन हल्का हो गया और चारों ओर जय ध्वनि होने लगी जय श्री गुरु महाराज जी की जय मठ में उनके पास हमारी अबाध गति थी चाहे वे उस समय किसी भी अवस्था में क्यों न हो कमरे में घुसते ही मैं देखता था कि भाव में विभोर होकर सामने की ओर थोड़ा झुककर कर वे कुर्सी पर बैठे हुए हैं मानो अपने भाव में विभोर हैं सिर उठाकर कर वे सौम्य यति वराब है मूर्ति में करुणापूर्ण दृष्टि से हमारी ओर देख रहे हैं वे कभी कुशल प्रश्न पूछते और कभी स्पष्ट नाम उच्चारण कर पुकारते कि सुनते ही मन एक अलौकिक आनंद से भर जाता था हृदय में निर्मल आनंद लहरी लहराने लगती थी हृदय में एक अपार शक्ति का अनुभव होता था मन में किसी तरह की दुर्बलता नहीं रहती थी चुपचाप उनके चरणों के पास बैठे रहकर मैं अपने मन के सारे प्रश्नों का समाधान पा जाता था किसी काम के लिए मैं मठ मिक से कलकत्ते पहुंचा, किंतु लौटा बहुत ही दुखपूर्ण हृदय लेकर उनके पास जाते ही उन्होंने प्यार से पूछा कहाँ गए थे कहाँ भोजन किया इन बातों से ही हृदय के सारे दुख उड़ गए एक अनिर्वचनी शांति से मन भर गया उस समय ऐसा लगता था कितने बड़े करुणा में संसार में कहीं नहीं मिल सकते उनका प्रेम था आगाध एक बार मठ के संचालकों की आज्ञा से मैं कानपुर आश्रम जा रहा था उस समय महापुरुष महाराज मधुपुर सेठ बिला में थे रास्ते में मैं उनसे मिल कर गया उन्होंने बाद में चिट्ठी लिखकर कर जिताया कि मेरे कानपुर जाने के विषय में उनकी सम्मति नहीं थी मुझे वहां जाने की इच्छा नहीं थी इस कारण थोड़े दिनों के भीतर ही मुझे भुवनेश्वर लौट जाना पड़ा समझ में आया कि वे अंतर्दृष्टा थे किसी दूसरे समय बीमार होकर मैं जलवायु परिवर्तन के लिए भुवनेश्वर जा रहा था जाते समय महापुरुष महाराज ने कहा जाओ बेटा भुवनेश्वर बहुत ही सुंदर स्थान है महाराज वहां ऐसा मठ बना गए हैं कि साधु लोग एकांत में साधन भजन में डूबे रहें ये बातें मेरे अंतर में ऐसे अंकित हो गई कि जो ही मैं भुवनेश्वर स्टेशन पर उतर कर बैलगाड़ी से मठ की ओर जाने लगा जो ही मेरे मन में आनंद का संचार हुआ कि मैं एक पार्थिव स्थान में जा रहा हूँ सचमुच वहाँ जाकर मुझे जो आनंद मिला वैसा आनंद मेरे जीवन में और कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ वहाँ अपने आप मन अंतर्मुख हो जाता था जब ही ध्यान जप में बैठता देखता बिना प्रयत्न के अपने आप मन शांत हो गया और उस समय मैं असीम आनंद में डूब जाता था जीवन में वह स्मृति कभी मिटने वाली नहीं थी भुनेश्वर से लौटते समय वहाँ के आश्रमाध्यक्ष ने मठ के साधुओं के लिए कुछ नारंगियाँ दी थी। राजा महाराज के अपने हाथ से रोपे हुए पेड़ों की नारंगी आकर आकार में कुछ बड़ी ही थी उन्हें ले जाकर महापुरुष महाराज को दिखाते ही वे ऐसा आनंद करने लगे कि भाषा द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता वे कहने लगे वाह वाह बहुत अच्छा महाराज के रोपे हुए पेड़ों की नारंगी इतनी बड़ी और सुंदर हुई है श्री ठाकुर को चढ़ाने के लिए दे दो और मनुष्य के दुख से उनका महान उदार हृदय सहानुभूति से द्रवित हो जाता था मलेरिया से पीड़ित साधुओं के औसत पथ्य आदि का प्रबंध वे स्वयं करते थे अपने और से पैसे लगा कर वे उनके लिए दूध फल आदि की व्यवस्था कर देते थे दुखी का दुख दूर करने के लिए वे सदा तैयार रहते थे जब कभी किसी के दुख की बात सुनते या जान पाते तभी उसके प्रतिकार की व्यवस्था के वे कर देते थे जब कभी बाढ़ या भूकंप आदि दैवी विपत्ति के से देश में हाहाकार मच जाता था दुर्भिक्ष दिखाई पड़ता उनका मन दुख भारा क्रांत हो जाता था जिसे देखते उसी को उस दुख की कहानी सुनाते और सहाय भंडार खोलकर उन लोगों का दुख दूर करने की चेष्टा करते मठ के सामने गंगा के घाट के पास एक मछुआ रोज मछली पकड़ता था दिन भर परिश्रम से जो थोड़ी सी मछलियां मिलती थी उससे उस, उस बेचारे के लिए दिन भर का भोजन संग्रह करना कठिन था महापुरुष महाराज ये जानकर उसे कुछ अधिक पैसे देकर उन मछलियों को खरीद लेते थे इससे उनका दुख दूर होता था उनमें ऐसी ही अपूर्व करुणा थी गरीबों के प्रति कर्मवीर स्वामी सद्भावानंद यक्षमा रोग से आक्रांत होकर एकदम क्षुब्ध हो गए थे उनका उत्साह और उद्यम मानो मिट्टी में मिल गया था इस अवस्था में मठ के प्रेमानंद हाल के नीचे पुरानी डिस्पेंसरी के पास बाले क, वाले वाले कमरे में उन्हें रखा गया रोज महापुरुष महाराज वहां जाकर रोगाक्लिष्ट आर्त सद्भाव महाराज के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते थे हेमेंद्र डर क्या है अच्छे हो जाओगे उस आशीर्वाद के प्रभाव से मद्रास आदि स्थानों में चिकित्सा कराकर वे अच्छे हो गए उसके बाद भी अनेक वर्षों तक जीवित रहकर वे मठ मिशन के अनेक काम कर गए हैं स्वस्थ होने के बाद वे कहा करते थे मुझे डॉक्टर वैद्य निरोग नहीं कर सके केवल महापुरुष जी के आशीर्वाद से ही मैं अच्छा हो गया हूँ किसी विशेष दिन और विशेष समय पर मिलन वाली विशेष विशेष चीज़ों को वे स्वयं मंगवाकर साधुओं की को खिलाते और उनकी से परमानंद प्राप्त करते थे बीमार होकर स्वास्थ्य सुधारने के लिए मैं कलकत्ते के अद्वित आश्रम में था महापुरुष महाराज काला जामुन पसंद करते थे इस कारण छाते के व्यापारी भक्त रमेश दत्त रोज कलकत्ते से काले जामुन खरीदकर कर आश्रम में भेज देते थे मठ में भेजने के लिए मैंने देखा कि मठ में जाकर महापुरुष महाराज का दर्शन करने का यह एक अच्छा मौका है अतः मठ में जामुन पहुंचा देने का प्रस्ताव आते ही मैं राजी हो गया पहले पहल जब बेलुर मठ जाने आने के लिए स्टीमर सर्विस शुरू हुई थी तो मैं देखता था कि महापुरुष महाराज स्टीमर से घूमने जा रहे हैं दूर से उस चित्र को देखकर भी मुझे आनंद मिलता था बंगलोर में ऊटी स्थान होकर महापुरुष महाराज मठ लौट आए उनके स्वास्थ्य की उन्नति हुई है उस वृद्धावस्था में उन्हें देखकर लगता था मानो स्वास्थ्यवान सुंदर युवक हों वह चेहरा मुझे बहुत ही अच्छा लगता था अभी भी वह मूर्ति मनोदर्पण में प्रतिफलित हो रही है आनंदमय पुरुष को देखने से ही हृदय आनंद से पूर्ण हो जाता है उनके हाथ की उंगली में एक जिमा हुआ था छोटे बच्चों की तरह वे उसे सबको दिखाते रहते थे कांच की अलमारी के भीतर की चीज़ें जिस प्रकार बाहर से दिखाई पड़ती थी उसी प्रकार वे हमारे भीतर का भाव स्पष्ट तो देख सकते थे मेरे व्यक्तिगत जीवन में अनेक दुख कष्ट संचित थे उन्हें वे इशारे से जब वे बात नहीं कर सकते थे समय समय पर मुझे जता देते थे जितने ही दिन व्यतीत हो रहे हैं मैं स्पष्ट रूपण उसे समझ रहा हूं किंतु उस समय अच्छी तरह समझ नहीं सका था सन्यास के प्रसंग में वे सबसे कहते थे केवल गेरुआ वस्त्र पहन लेने से ही सब कुछ हो गया अपने जीवन में आचरण उनके साधुओं के सामने कैसा उच्च आदर्श वे स्थापित कर सक गए हैं वृद्धावस्था में भी वे रोज भोर चार बजे उठकर ठाकुर मंदिर में जाकर अपने आसन पर बैठकर श्री ठाकुर के नाम का जप और उनका ध्यान करते हुए तल्लीन हो जाते थे अंतिम सैयाह में पड़े थे उठने या बोलने की शक्ति नहीं थी आधा अंग लकवा मारा हुआ था उस अवस्था में भी वे एक हाथ उठाकर सबको अभय और आशीर्वाद देते थे तथा इशारे से कभी कभी लोगों को आनंद प्रदान करते थे शिश्री ठाकुर थे मातृगत प्राण काली माता को छोड़कर वे और कुछ नहीं जानते थे उनका सिद्धांत था कि माँ ही सब कुछ करती हैं माँ की इच्छा से ही सब होता है और महापुरुष महाराज थे श्री गत प्राण वे सब कुछ श्री राम कृष्ण में देखते थे एक चिट्ठी में उन्होंने किसी भक्त को लिखा श्री ठाकुर ही गायत्री श्री ठाकुर ही माँ दुर्गा की मूर्ति हृदय में आविर्भूत हो जाती है और वह नाम पुनः लेने की इच्छा होती है क्योंकि वह उत्तम है जब भी वैसा हो तभी वह नाम लेने लेते चलना श्री ठाकुर और श्री माँ दुर्गा भिन्न नहीं हैं तुम्हारे इष्ट देवता श्री ठाकुर ही हैं किंतु हैं वे सारे देव देवियों की समष्टि जितने देवी देवता आज तक संसार में जीवों के कल्याण के लिए आविर्भूत हुए हैं वे सभी तथा दृश्य और अदृश्य समस्त पदार्थ ही श्री ठाकुर हैं भक्त के परम आत्मीय जन माता पिता भाई बहन आदि से भी अपने हैं वे प्राणों के प्राण हैं वे अतुल ऐश्वर्य संपन्न होकर भी दीन भाव से मानव शरीर धारण कर गए हैं केवल जीवों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपने अहम भाव को एकदम मिटा दिया था श्री श्री ठाकुर के चरणों में अपना सब कुछ सौंप कर उन्होंने कहा था मेरा सर्वस्व धन ही श्री ठाकुर है मेरे भीतर गुरु बनने का अभिमान नहीं। कभी नहीं था और आगे कभी होने की संभावना भी नहीं है क्योंकि मैं उनका दास और दासानुदास हूं मैं गुरु कैसे बनूँगा मैं तो चिरकाल शिष्य हूं दास हूं प्रभु ही मेरे सब कुछ हैं किंतु जो लोग हमारे ऊपर श्रद्धा भक्ति रखते हैं उनके जीवन का सारा भार प्रभु ही लेते हैं इसमें कोई संदेह नहीं वे ही युगावतार हैं वे ही संसार के उद्धार के लिए रामकृष्ण नाम से आविर्भूत हुए हैं तुम लोग उन्हीं का आश्रय लो उनका नाम जपो उनका जीवन चरित्र पढ़ो उनका प्रिय कार्य यथाशक्ति करते रहो उसी से परम कल्याण होगा और संसार सागर उत्तीर्ण होने की चिंता नहीं रहेगी मैं उनका दास हूँ उनका पुत्र हूँ उनकी जीवन कथा का प्रचार करने के लिए ही उन्होंने मुझे या हमें अभी तक संसार में रखा है इससे अधिक और कुछ नहीं है इस महान उदार पवित्र जीवन चरित्र का जितना अधिक अनुध्यान किया जाए उतना ही उतने ही मन की दुर्बलता दूर होती है हृदय में नई शक्ति का संचार होता है और मन एक अपूर्व आनंद सागर में लिप्त हो जाता है